पदकृत हो गया था ना हाँ। हो गया अभी ये कहते हैं कि वाक्यार्थ ज्ञाने के हेतव वाक्यार्थ ज्ञान में हेतु कारण क्या क्या है कौन कौन उसका कारण बनते हैं जब वाक्यों का हमको बोध हो जाता है तो उससे जैसे कि लिखा गया है तो उससे शास्त्र में ना ये ग्रंथ में जो सब लिखा है वाक्य है वो शाब्दबोध होने के लिए उसमें क्या क्या हेतु है तो उसका बारे में बताते हैं आकांक्षा योग्यता सन्निधिश्च वाक्यर्थ ज्ञान हेतु आकांक्षा योग्यता सन्निधि है ना और और एक आएगा मुक्तावली में और एक आएगा आसक्ति आसक्ति तो वो नहीं है तो इतना ही है तो यहाँ पे तीन हेतु है क्या क्या आकांक्षा योग्यता और सन्निति ये वाक्यर्थ ज्ञान में हेतु इनका अगर अभाव हो तो आपको शाब्दोध नहीं होगा जब वो वाक्य ज्ञान आपको नहीं होगा तो क्या है आकांक्षा क्या है योग्यता क्या है सन्निति अभी एक एक सभी का परिभाषा बताते हैं आकांक्षा का यह है परिभाषा लक्षण है <coughs> क्या पदस्य पदांतर पदातरव्यतिरिक्त व्यतिरक प्रयुक्त अन्वय अननुभावकत्वम आकांक्षा पदस्य पदांतर पदातरव्यतिक प्रयुक्त अननुभावकत्वा भावकत्वम आकांक्षा पदस्य एक पद है न Padantara. Padantara Kata, तो pad, padant, nai, का अर्थ pada क्या है पद पद पद पद पद एक का का का का का नहीं अन्य है है है दूसरा भिन्न अर्थ क्या क्या अभाव है ना पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त है ना एक पद का और उससे भिन्न पद का अभाव प्रयुक्त जब प्रयोग नहीं होता है उससे जो होने वाला अभाव प्रयुक्त अन्वय अन्वय मतलब संबंध अनुभावत्व उससे बोध नहीं होता है ना एक शब्द जैसे कि हम कहेंगे गाम आनय है ना गो तो जो जो गाम है हम कर कहाली कहेंगे गय है ना तो इसमें इसमें और इसमें क्या अंतर है क्या है है ना देखो जो ये है आ, आम है ना वो और ये जो आम है एक पद है है ना पद पद पद तो तुगंधु कहते नहीं नहीं ये ये प्रत्येह है ना ये ये नतय भी एक पद है प्रत्य पद है पढ़े थे लेकिन यहाँ पे केवल ये कैसे पद हो गया ये पद है ना ना। तो सुबंध है है।, है, ना, सुब है।, सुब है ना सुप है सुप है ये कहते सुप है, है अंत में जिसका सुबंध उसका तो उसको पद संज्ञा होता है तो ये तो सुगंध नहीं है ना हम सुगंध है क्या खाली हम नहीं अरे सुप है ना सुबंध का अर्थ समझा है ना सुप अंत सुबंध तो वो तो सुप नहीं है ये सुप है सुगंध नहीं है तो उसको पद नहीं होना चाहिए लेकिन इनका परिभाषा क्या है पद का क्या है? है अभी चेश्टी ये चेश्टी ये आ, आ? आ? आ, शक्तम शक्तम पदम शक्तम पदम पद पद का पद का अर्थ अर्थ है शक्ति का आश्रय को ही पद कहते हैं ना? शक्ति का आश्रय देखो पद, संबंध है दुण दुण दुण। <coughs> शब्द है? तो है। तो संबंध कहते हैं जो शक्ति का आम का अर्थ क्या है ये का क्या जो हमें राम में हम राम और आम लिया ये अम का क्या अर्थ है, है।, है कोई को, कुछ अर्थ नहीं है तो उनको हम लगाएंगे राम कर्म राम में से अम ये ये विभक्ति प्रत्यय क्यों लाएंगे अगर उसका कोई अर्थ नहीं है इसको पद, पद बनाना है तो अम क्यों लगाएंगे तो द्वितीय में प्रयोग करेंगे न तो उसका अर्थ क्या हो गया कर्म हो गया ना, ना। तो अभी वही तो पूछ रहा था तो ये हो गया ये कर्म है कर्म। है ना आम का अर्थ ये कर्म है कर्म जब कर्म होता है तो आपको समझ में आता है है ना चैत्रम चैत्र है ना तो चैत्र कर्म हो गया तो आम ये जो शक, शक्ति ग्रह हुआ आपको ये आम से ही हुआ ये म पद अगर नहीं जोड़ेंगे तो राम शब्द से आपको पता नहीं चलता है राम को देंगे कि किसको देंगे खाली हम कहेंगे राम तो पदांतर व्यतिरिक्त प्रयुक्त इसका है ना पदांतर मतलब अन्य पद ये एक पद है राम प्रातिपदिका ये भी है आप प्राथिपदिक किसको कहते हैं प्राथिपदिक किसको कहते हैं धातु और धातु रखते अर्थवध है ना ये है शब्द स्वरूप तो निशे इसमें भी ये भी सकम ये भी पद है एक पद पदांतर प्रयुक्त पदांतर अन्य पद व्यतिरेक प्रयुक्त व्यति का मतलब अभाव प्रयोग उसका अभाव हम ये किया अर्थात तो उसको प्रयोग नहीं किया और अन्वय मतलब संबंध का जो अनुभाव का अनुभव मतलब अनुभव बोध अनुभव मतलब बोध नहीं होना इस पद का बिना राणव शब्द का जो बोध होना है तो वो नहीं हो पाता है पदस्य पदांतर व्यतिरक प्रयुक्त अन्वय अनुभावक आकांक्षा बोलिए तो आकांक्षा अन्वय अन्वय मतलब संबंध अन्वय अनुभावकत्व आकांक्षा है ना तो यही कहते हैं पदस्य पदांतर व्यतिरिक प्रयुक्त अन्वय अननुभावकत्वम आकांक्षा तो ये आकांक्षा आकांक्षा अगर नहीं है तो शाब्द नहीं होगा है ना आकांक्षा इस पद ये आम पद के लिए राम पद का आकांक्षा है तभी राम कर्म का है ना एकत्व तो संख्या विशिष्ट राम कर्म का है न गन के जो भी ये करना तो उससे शाब्द नहीं होगा तो इसलिए आकांक्षा जरूरी है तो इसे पद का हम उसमें लगाकर हम कहते हैं रामम विद्यालयम विद्यालय गच्छति तो इसे आकांक्षा भी शब्द बोध में वाक्यार्थ ज्ञान में हेतु तो ये हो गया आकांक्षा हो गया फिर कहते हैं योग्यता फिर योग्य समझ में आया ना तो योग्यता ये कहते अर्थाबाधो योग्यता अर्थ अबाधो है ना अबाध अर्थ का बाध ना होना वही उसमें योग्यता है है ना? तो अर्थ का अर्थ का जो बोध है वही है उसके योग्यता अगर बाध हो गया तो उसमें योग्यता नहीं है है ना तो अर्थ अबाध हो योग्यता अबाधो मतलब तो बाध ना होना तो पदान अविलंबन पदार्थ हाँ सानिधि आ, आ, आ गया ये कहते हैं दृष्टान तो देते हैं ये कहते हैं कि बंधी नरण है ना शिचक्षरण सिंचती तो उन्ह बनी के द्वारा सेचन करते हैं सेचन का अर्थ क्या है शीजना शीजना। <coughs> किस लिए करते है ये कहते हैं अग्नि को छोड़ दीजिए जो सेचन है सेचन किस लिए होता है है ना तो उनका जीवन के लिए जिंदा रहने के लिए हम सेचन करते हैं जल में तो उसको जिंदा रहने के लिए हम हमें अगर बन्ही में पूरा स्प्रे करेंगे गर्म हवा वो पौधों को तो उनका जीवन रहेगा ना नहीं रहेगा तो उनसे बन्ही न सिंचती सिंचक क्षरण ये आपको जानते हैं जहाँ सेचन विभाग है हमारे सेचन विभाग जल जलसेचन है ना पीडब्ल्यूडी का एक विभाग है तो वो सिंचाई विभाग सिंचा तो फिर से मुचादी नाम है ना, न तो मुचादी नुम होता है सब प्रता है सिंच भी ऐसे होता है तो ये मुचादी है तो सिंचति जो हो गया तो बने बनी, बनी में ये यह सिंचन का योग्यता है ना नहीं? ना नहीं है ना नहीं तो, पोषण नहीं कर सकता है नाश कर सकता है वो नाश, नाश करता है तो से अर्थ का बाध होता है सेचन अर्थ का जो जो अर्थ है, है यहाँ पे बनी के द्वारा बाध हो जाता है जलेन सिंचति जलेन न सिंचती यहाँ अर्थ में अबाध है आ, वो जीवन को देता है तो इसलिए यहाँ पर अर्थ का बाद हो गया तो इसमें योग्यता नहीं रही किसमें अग्नि में सेचन क्रिया के लिए योग्यता नहीं रही तो वो सेचन नहीं कर सकते बने तो इसलिए अर्थ का बाद गया बाद होने से उसमें योग्यता नहीं <coughs> तो है तो अर्थ अबाध हो अबाध है, न से ये योग्यता ये योग्यता अर्थ क्योंकि बनीना न जब कह है ना सी विभाग ने आपका आदेश दे दिया कि अमग जागा में जाकर आप बनी के द्वारा सृजन कर लो तो फिर उन्होंने शंका में पड़ गए क्या कह ऑफिसर कह कहकर गए कि बनीना सिंह चिले से करने के लिए क्या करेंगे बनी के द्वारा कैसे सेशन हो जाए द्विविधा में पड़ जाते हैं ना फिर पूछना पड़ता है कि सर आपने क्या कहा बनी बनी के बनी के द्वारा कैसे सेशन करेंगे कैसे पूछता है लेकिन जब वो ये ये नहीं कहा खाली जाओ अमोक जगह में सेचन कर लो ये उद्यान है बाघ है तो उसको सचन कर लो तो वो जानते हैं कि जल के द्वारा ही सचन होता है तो जल का आयोजन करेंगे पंप लेंगे तो वहाँ सेचन करके आएंगे तो वहाँ पे अर्थ का बाध नहीं होता है बनी ना बा नहीं होता है न होने शंका में पड़ जाते हैं सिंचा क्षरण मतलब न न क्षरण क्षरण मतलब श्रावित तो होना हम्म जैसे पेड़ को आपने काट दिया ऐसे तो उससे जो गोंद निकलता है वो होता है वो जो वही इसी प्रकार ये आपने सेचन जो करते हैं तो इसी क्षरित होते हैं ऊपर से ही तो उनको से, से, से, सेचित करते हैं सिंचन करते हैं तो वही है ये हो गया योग्यता फिर कहते हैं पदानम अविलंबे न उच्चारणम सन्निधि है न आकांक्षा योग्यता और सन्निधि वाक्य अर्थ ज्ञान में कारण है तो सन्निधि का बता रहे हैं कि पदानम अविलंबे न उच्चारणम तो आपने सभी लोगों को लघु पढ़े हैं आपको छोड़कर आप लघु पढ़े नहीं तो आपने, पड़े आप पड़े? नहीं। <laughs> तो आपने जो लघु पढ़े हैं तो कहाँ कहा संधि होती है संधि तो दो ठीक है दो, दो शब्द में संधि है हाँ, दो में में तो जहां पर ये संधि के लिए उन्होंने बताए कहाँ ये संधि होगी है ना तो एक शब्द संहिता पर सनिकर्ष संहिता संहिता संज्ञा बताया है है ना? हाँ, सनिधि वर्णों का दो वर्णों अतिशयित सनिधि वो सनिधि ने अतिशयित फिर उसके लिए भी मैंने नियंत्रण है कितना सनिधि होना चाहिए है ना व्यवधान वो दोनों में समय का व्यवधान कितने होना चाहिए एक वर्ण को उच्चारण करने के पश्चात अन्य वर्णों को उच्चारण करना है जो व्यवधान है आधा मात्रा व्यवधान होना चाहिए तभी उसको संहिता, सं, हुई। संहिता का विषय हो शुद्धि उपास्य क्या इको यण अची इको स्थान है तो अची संहिता संहिता मतलब सन्निधि का विषय सन्निधि ना हो तो आप नहीं कर सकते संहिता नहीं है तो संधि नहीं हो सकती इसलिए यही कहते हैं कि पदानम ना है ना? नहीं होना चाहिए। एक पद का उच्चारण के पश्चात जो दूसरे पद का हम उच्चारण करते हैं तो उसमें कितने व्यवधान होना चाहिए एक पद आपने एक है ना तो एक पद जो वो उच्चारण कर दिया वो पद का अंत में जो वर्ण रहेगा वो वर्ण का उच्चारण समाप्ति जब हो गया उससे जो यह, यहाँ तक तो इतने काल रहेगा ये आधा मात्रा होना चाहिए माता जानते हैं ना एक मात्रा मतलब क्या है रास्व का उच्चारण काल और इतने कहने से आपको जैसे बोध होता है आकार का ही उच्चारण किया आ इसका जो उच्चारण काल है दो मात्रा और आ तीन मात्रा हो गया तो ये है उनका उच्चारण काल तो उच्चारण आधा मात्रा उच्चारण और व्यंजन जितने हैं ना ग्रामम जो अंतिम म कार्य है वो आधा मात्रा उच्चारण है वो आधा मात्रा उच्चारण ये एक शब्द का अंतिम वर्ण उच्चारण के पश्चात आधा मात्रा का व्यवधान में फिर दूसरा वर्ण दूसरा पद का जो आदि वर्ण जब उच्चारण होगा तो उसमें शाब्द होगा और अगर उससे कम हो जाए तो शाब्दोध स्पष्ट नहीं होगा नहीं। इतना जल्दी बोल देगा है ना आप टेपरकड़े में जब आप रिवर्स करते हैं ना तो सुनने के लिए बहुत जल्दी ये करते ऐसे बोल जाता है तो उससे आपको कुछ पता नहीं चलता है नगर फिर उससे ज्यादा हो गया शब्द उससे भी नहीं होता है प्रसंग कहा और फिर आपका दिमाग और दूसरा में चले जाता है वो बीच में तो ये कहते हैं कि पदानम उणम संधि वो सन्निधि ऐसे ही होना चाहिए नहीं तो अभी एक पर, अभी एक शब्द उच्चारण किया फिर एक प्रहर का बाद में दूसरा उच्चारण करेंगे है है है ना ना क्लास के बाद में आनाए। आनाए क्या क्या आप उठकर चल देंगे आपको ध्यान भी नहीं क्या कहते हैं <coughs> तो यहां पे सन्निधि नहीं है सन्निधि का अर्थ अत्यों का अतिशीधा नजदीक तो पदानम अविलंबन उच्चारणम सन्निधि अविलंब का अर्थात समझना है ना, ना? Mm -hmm. तो अविलंबन उच्चारण है सन्निधि यथाच आकांक्षादि रहित वाक्यम अप्रमा अप्रमाणम mm -hmm. तो इसलिए जहाँ पर आकांक्षा योग्यता एवं सन्निधि ये तीनों रहेंगे वहाँ पर वो वाक्य हाँ तो वो प्रामाणिक है और उससे ही शाब्दोध हो शब्द बोध होने से सभी हमारे संसार में जो भी व्यवहार करते हैं सब तो व्यवहार है ना सब अगर हम किसी आपको नहीं कहेंगे तो क्या आप व्यवहार करेंगे आप तो कुछ बोला ही नहीं हमको मैं मुझे क्या पता है क्या करना ऐसे ही बोल देते हैं अब है ना आप शाब्दोध ही व्यवहार का कारण है आकांक्षा योग्यता और बीरह मान क्या है सानिधि ये वाक्यार्थ ज्ञान में कारण है और यही ही यही प्रमाण है वाक्य प्रमाण यथा अन्यत्र अन्यत्रण अगर ये आकांक्षा नहीं है सनिधि नहीं है योग्यता नहीं है वो अप्रामाणिक आप्राम, हो जाएंगे तो शब्द वाक्य से शब्दबोध नहीं होगा शब्दबोध नहीं होगा ये कहते हैं यथा गहू अश्व पुरुष हस्ति न प्रमाणम है न गह ऐसे बल दिया इतना कह दिया तो उसके साथ आकांक्षा गह क्या? क्या क्या करना गह है न गह अत्र चरती चरती यहाँ पर गौ चरता है ये शाद बोध होता है तो आकांक्षा रहती है आकांक्षा नहीं आकांक्षा नहीं है तो फिर शादबोध नहीं हुआ तो आकांक्षा है तो यहाँ आकांक्षा पूर्ण न होने कारण शब्दबोध नहीं है क्या कह दिए खाली गौ कह दिए अश्व पुरुष हस्ती ये सब प्रमाण नहीं न प्रमाणम आकांक्षादि विरहात इनमें से आकांक्षा बीरह होने अभाव होने के कारण बनी न प्रमाण है ना ये बनी ना सिंचती यहां भी ये भी प्रमाण नहीं है क्योंकि योग्यता भी तो उसमें योग्यता नहीं है बंधी में सेचन क्रिया का योग्यता नहीं है तो अर्थ का बाद हो जाता है बाद होने से यहाँ पर शादबोध नहीं होता है एक कहते हैं प्रहरे प्रहरे असह प्रहर प्रहरे एक प्रहर में गाम अन्य प्रहर में आनय इत्यादि जो वाक्य प्रयोग करते हैं तो उससे भी हमको शाद बोध नहीं होता है है ना प्रहरे प्रहरे असह उच्चारिता सह सह उच्चारिता मतलब सात सत्चारण हो गया आधा मात्रा व्यवधान के फिर उच्चारण होता और न सह उच्चारिता ने असह उच्चारिता ने जो उच्चारण नहीं हुआ तो वो भी प्रमाण नहीं क्योंकि अभावात, ये उसमें नहीं है <coughs> ना होने कारण ये वाक्या में हेतु नहीं है ना होने कारण उसमें क्या होगा शाब्द वाक्य से नहीं होगा चलिए पदकृत्य में यह कहते हैं आकांक्षा का अर्थ है एक पद का जैसे कि कितना गांव गाम का लो गौ को क्या इतने हम कह दिया गाम इतना तो गाम का अर्थ आप समझ गए गाम का अर्थ गो तो क्या करेंगे लाएंगे खिलाएंगे कि नहा नहाएंगे क्या करेंगे कुछ तो नहीं बोला तो आपका आकांक्षा रहती है दूसरे पद के साथ है ना तो देखो हम आनय आनय गां तुरंत अपने गौशाला गए गाय को ले आए है ना तो ये एक पद है ये पद है ये पद है ना जो अम विभक्ति लग गया ये भी पद हो गया तो गाम कर्म का कर। <coughs> तो ये पद का पदांतर अन्य पद अन्य पद पदांतर व्यतिरक प्रयुक्त अर्थात उसको प्रयोग नहीं किया अन्य इससे भिन्न पद का प्रयोग नहीं किया उससे होने वाला जो अन्वय संबंध है इसके साथ इसका जो संबंध है ये ये ये कर्म है ये क्रिया है क्रिया कर्म में जो संबंध है ये ये संबंध का अभाव हो गया उसका अनुभव नहीं हुआ तो न होने से आपको बोध नहीं होगा क्या क्या कह दिए सार गां क्या करूं मैंने गाय इधर लाऊं कि गाय को खिलाऊं कि क्या करूं कि धूप में लेकर बांध कि घास चाह है वहाँ लेकर छोड़ दो क्या है तो आप निर्णय नहीं ले पाते हैं क्योंकि तो शाब्द बोध नहीं होता है तो इसलिए इसलिए हाँ पदस्य पदांतर व्यतिरिक व्यतिरिक प्रयुक्त जो अन्य का अनुभाव शाब्दबोध ना जाए सावोध नहीं होता है अतः वाक्यर्थ ज्ञाने आकांक्षा यही है पदस्थ पदांतर व्यतिरिक्त अन्वय अननुभावगतम आकांक्षा यही आकांक्षा है आकांक्षा का अर्थ वाक्य का एक देश अपूर्ण पूर्ण नहीं है। आधा है और जो उसको डाल देंगे तो आकांक्षा से हो जाएगा शब्दबुद्ध हो जाएगा ऐसे, ऐसे ऐसे ये, ये, एसे ही क्या इसी प्रकार और ये, ये, ये, भी दो पद और आम, आम, ये भी एक पद है ये एक पद है। इस पद के साथे, इस पद का अंगरिक्त तो प्रयुक्त तो करेंगे इसको प्रयोग नहीं करेंगे फिर भी शब्दबुद्ध नहीं होगा नहीं होगा तो उसका नाम है आकांक्षा और जब उसको लगा देंगे तो हो जाएगा गो है ओकार से भीतर प्रत्यय अम हाँ। और शश को अम हो ए नहीं आत हो ना आउत, आ होना तो तो इसको आ तो अम और श पर रहते तो ये ओकार को आकार आदेश हो जाता है आ, और यहाँ आम पुरु तो तो <coughs> <coughs> <coughs> पर पूर्व से पूर्व रूप होकर आकांक्षा पूर्ण हो गया तो शब्द बोध हो जाता है गाय को ना गा आनय ये भी शब्द बोध नहीं होता है गा चरती गा शरती है ना ये भी शाब्दबुध नहीं होता है क्योंकि अन्य पद का व्यतिरिक्त तो प्रयुक्त है है ना तो इसलिए एक कहते हैं पद पदांतर व्यतिरेक एक एक पदांतर कार्थ अन्य पद अन्यपद <coughs> पदांतर व्यतिरेक अभाव प्रयुक्त तो मतलब प्रयुक्त है ना अन्वय संबंध अनुभावक अनुभाव मतलब शाद बोध आकांक्षा, इसका नाम है आकांक्षा। ये के के, आ, ये एक असंभव वारणा पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त है की मिला सभी को पदकृत्य कहा तो? ना मिल गया ये कहते असंभव वारणा पदांतर व्यतिरिक्त प्रयुक्त तो आकांक्षा का जो लक्षण है वो लक्षण में हमें पदांतर व्यतिरिक्त प्रयुक्त इतने पद नहीं देंगे पद से प्रयुक्त नहीं देंगे पदस्य हदस्य अन्वय अनुभावकत्व इतने ही लक्षण करेंगे आकांक्षा का तो उससे असंभव होता है पदस्य अन्वय अनुभावकत्वम इतने ही जब लक्षण करेंगे उससे कोई शब्दबोध नहीं होता है न होने से यहां असंभव हो जाएगा है ना? असंभव फिर कहते हैं जब हम दे देंगे पदस्य पदांतर व्यतिरिक्त प्रयुक्त तो फिर आकांक्षा का लक्षण बन जाता है तो उससे शाब्दबोध हो जाता है फिर कहते हैं पुनर असंभव वारणा पदांत पदांतरिति है ना? फिर पदांतर अच्छा ठीक है इतना बनेगा पदांतर पद न दीजिए <coughs> पदस्य से व्यतिरिक्त प्रयुक्त अन्वय अनुभावक आकांक्षा <coughs> है ना पद का व्यतिरिक्त प्रयुक्त है ना जैसे हम कि ये गा, पद है तो गाम पद को नहीं देंगे नहीं व्यतिरिक्त प्रयुक्त है ना अभाव प्रयोग करेंगे है। तो वही तो तो तो तो अगर ऐसे कहेंगे शब्द तो से नहीं होता है है पे भी असंभव हो जाता है। तो गाम आनाया। तो इसलिए ये कहते हैं पदांतरण अन्य पद का जो पद एक पद है उससे भिन्न पद का जब व्यतिरिक प्रयुक्त अर्थात अभाव प्रयुक्त नहीं प्रयोग करेंगे तो जो अन्वय का बोध न होना यही आकांक्षा है अर्थि आकांक्षा वारणा अर्थी अर्थ बाधो अर्थ अर्थ योग्यता इतना कहा तो अर्थपद न दीजिए योग्यता है, है है? ना? कस्य बाधह? किसका बाध है? तो यहाँ शाद नहीं होता है तो इसके लिए हम अर्थ अर्थ का होगा। तो उसका नाम है योग्यता अर्थ पद दे देंगे तो फिर नहीं हुआ फिर कहते हैं पदानामिति नीति पदा नविलंबेन उच्चारण सन्निधि असह असह उच्चारिता क्या है असह उच्चारित उच्चारिता अतिव्यक्तिवरणा अभिलबन तो अभीबपद न दीजिए पदना अबन इतने पद हाँ हाँ तो अभिलंबे इतना पद ना दीजिए तो क्या हो जाएगा है ना, ना। सन सन नहीं। नहीं? नहीं। तो ये कहते है अतिव्याप्ति अतिव्याप्ति उसमें भी उसमें भी आपका अतिव्याप्ति हो जाएगा जब हमें क्या नहीं देंगे अभिलंबे पदानम उच्चारणम सनिधि इतना कहेंगे तो एक तो आ, ऐसे ही <coughs> क्या है सनिधि में आपका असंभव हो जाता है है ना और फिर ये कहता है कि असह उच्चारितानी साथ उच्चारण न होना उसमें भी अतिव्याप्ति हो जाता है <coughs> पदानम उच्चारण पदों का उच्चारण हम करेंगे है ना तो ये मैंने सन्निता मैंने सन्निधि में हमें प्रहरे प्रहर उच्चारण करेंगे है ना तो उसमें भी असह उच्चारितानी तो होने से उसमें भी आपका लक्षण चला जाएगा तो इसलिए अविलंबे न अभिलंब करता विलम्ब नहीं होना चाहिए तो जब ये कर देंगे तो फिर उससे शाब्द हो जाएगा आकांक्षा पदानी पदानम ने न अविलंबे न उच्चारणम कस्य अविलंब न उच्चारणम् तो नहीं तो तो आकांक्षा वा, वारणा पदानम तो वह पदा पद कहेंगे तो फिर आकांक्षा आकांक्षादीशून्यवाक्यक्य अ प्रमाण अत्र है तथा चो तो तो दृष्टांत दृष्टानीकर बताते हैं कि जैसे कि गौ है ना इति च इत्यर्थः ये जो आकांक्षा योग्यता सनिधि ये शादबोध में हेतु है कारण है उसी को कथन करते हैं यथा गहू अश्व पुरुष हस्ती ये सबो ये न प्रमाणम ये प्रमाण नहीं है क्यों <laughs> क्यों प्रमाण नहीं है आकांक्षा <laughs> तो अनाकांक्षादी उदाहरण दर्शयती यथा तो तो जिसमें आकांक्षा नहीं है तो प्रमाण नहीं है तो आकांक्षा दि रही तो गौ गौ क्या करेंगे खाली गौ पद कह दिया केवल अश्वपद कह दिया पुरुष पद हस्ती इतने ही कह दिया तो उससे क्या करेंगे तो इसलिए उसको हाँ, उदाहरणों को आकांक्षा विरह है ना अनाकांक्षा का तो क्या है आकांक्षा रहित है तो ये उदाहरण देता है <coughs> फिर कहते हैं वाक्यम द्विविधम वाक्य दो प्रकार के हैं वैदिकम लौकिकम च वैदिक वाक्य एवं लौकिक वाक्य दो प्रकार के हैं वैदिकम सर्वमेव प्रमाण है ना तो दो प्रकार का एक वैदिक और एक लौकिक वेद में जो वाक्य प्रयोग होता है उसका नाम है वैदिक लोक में जो वाक्य प्रयोग होता है उसका नाम है लौकिक वाक्य तो ये कहते हैं वैदिकम ईश्वर उक्तवात सर्वमेव प्रमाण जो वेद है है ना वेद संबंधी वैदिक तो वेद संबंधी वैदिक वेद चार है वेद एक था उसको विभाग कर दिया चार हो गया चलो चार है ये सब भगवान के द्वारा ही निर्मित है है ना वेदम अपौरुषेय किसी पुरुष विशेष के द्वारा ये नहीं हुआ अपौरुष ये जो कह दिया ये कहते हैं कि वैदिक और नहीं वैदिक ईश्वर उक्तवात सर्वमेव प्रमाण ये सब प्रमाण है और जो जैसे कि आ, हाँ जो पुराण इतिहास पुराण इतिहास रामायण आदि ये सब ये सब ये वैदिक है ना अवैदिक है वैदिक कैसे वो भगवान के द्वारा थोड़ी कहा गया भगवान नहीं कहा गया हृदय में देखो जो पुराण है जैसे अठारह पुराण है इतिहास है और महाभारत है ये सब वेद संबंधी, वेद में जो कहा गया ना उससे ये भिन्न नहीं है हाँ, श्रुति स्मृति संबंधी है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है स्वाधीन नहीं है मैं अपना बना लूँ कुछ ऐसे नहीं है उसी अर्थ को वेद में जो कहा गया उसको सरल भाव से ये पुराण में आखय के रूप में जो सभी का ज्ञान समान नहीं है है ना इसलिए कहा गया शास्त्र में स्त्री शूद्र द्वीज बंधु नाम न श्रुति गोचरा है ना स्त्री शूद्र और दीजबंधु है स्त्री जानते हैं स्त्री क्योंकि उनका श्रुति में अधिकार नहीं है तो जो कहीं कहीं एक्सेप्शन है व्यतिक्रम है उनको छोड़ दीजिए उस वो ऐसे गार्गी एक भी दुषी है हाँ याज्ञवल्क्य के साथ याज्ञवल्क्य महान ऋषि है और उनके साथ शा, ये शास्त्रार्थ कर रही है तो शास्त्रार्थ तो वही करता है जिसके पास कुछ है वो स्त्री है लेकिन फिर भी उनको छोड़ दीजिए क्योंकि उनमें कुछ दोष है इसलिए ये क्योंकि वेद ये इसको पढ़ेंगे तो कुछ इसमें कुछ नीति नियम है वेद अध्ययन करने के लिए आपको गायत्री अवश्य जप करना चाहिए है ना गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र जब जप करेंगे तो उसके लिए क्या प्रावधान है हमें हमें बिना हाँ हमें बाथरूम नहीं जाएंगे शौच नहीं करेंगे पहले गायत्री कर लेंगे फिर बाद में जाएंगे नाएंगे धोएंगे ऐसे कोई करता है तो इसलिए स्नान शौचा दी प्रावधान है लेकिन उसमें से कुछ कमियां हैं स्त्रियों में तो होने के कारण वो दूषित होने के कारण उनको ये अधिकार नहीं अधिकार से वंचित किया गया भले ही हम कितने भी कहते हैं कि स्त्री समाज में पुरुष के साथ समान अधिकार है ना ये तो, हाँ, तो है तो वही है तो इसलिए उनको अधिकार नहीं स्त्री शूद्र शूद्र का अर्थ यही होता है शूद्र का अर्थ शूद्र का जन्म कैसे हुआ जानते हैं तो हाँ? पैर से हाँ पैर से, हाँ, पैर से हाँ, तो ब्राह्मण ब्राह्मण्य मुखमासी बाहुराजन्य रे हाँ न तो शूद्र ऐसे ही तो शूद्र उनका ज्ञान नहीं है ज्ञान न होने कारण वो हमेशा प्रमाद रहता है वो शोक करता है ये समाधान नहीं कर पाता है ने? तो इसलिए ये ये ये इनका और मतलब दीज़ क्या है ना ना ना ये तो हम को ये कर देते हैं ब्राह्मण द्विजा नहीं है द्वाभिया जाए संस्कार द्विजार जन्मना जायते थे शुद्र संस्कार द्विजय उच्चते संस्कार उपनयनादि संस्कार हो गए वो द्विजय हो गया फिर उसका ऊपर स्तर है वेद पठित भवित विप्र जब गायत्री मंत्र आदि द्वारा वो शुद्ध पुत्र हो जाता है फिर उनको वेद अध्ययन के लिए अधिकार है तो वो विप्र है और वो वेद अध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त होता है ब्रह्म ज्ञान इतना ही जानना तो ब्राह्मण तो वेद पटेत भवत विप्रत ब्राह्मण जाना दिखि ब्राह्मण इस प्रकार ये है तो उसमें से स्त्री शूद्र और बीज बंधु बीज बंधु का अर्थत बीज हो गया त्रैवर्णी का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों बीज है द्विज है लेकिन वो तो द्विज तो है गया लेकिन वो गायत्री मंत्र आदि जप नहीं करता है जो उसके लिए विधान है तो वो कार्य अनुष्ठान नहीं करता है तो उसका नाम है द्विजयंधु उस कुल में जन्म है ब्रह्म बंधु ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया है ना <laughs> ये हमारे पंडित जी और जो शुक्ला जी ने, <laughs> दोनों है ना बोला कि आपका जनऊ का है? महाराज जी हमें इतना तो ये नहीं कर पाते हैं गायत्री मंत्र आदि जप नहीं कर पाता है इसलिए शादी का शादी का दिन हम जने पहने थे इसके बाद हम टांग देते हैं टांग देते हैं प्रणाम करते हैं तो ऐसे ही थोड़ी टांग है। करते, करते हैं लेकिन ऐसे ही थोड़ी होता है उसमें और क्या तो ब्राह्म ब्रह्म उसमें ना तो <laughs> <ये> गायत्री परिवार <laughs> वाले तो मंत्र दीक्षा गायत्री वही गायत्री उपनयन के द्वारा अब द्विजेतों को प्राप्त होते हैं तो गायत्री मंत्र का अधिकारी आप मानते तो गायत्री मंत्र जप करेंगे तो होने से अगर जो नहीं करते हैं तो उनका नाम है विजवन वही तो ये कहते हैं कि ये जो शास्त्र में जो भी कहा गया वेद में उसके सम्मति मतलब उसका विरोध नहीं है अगर विरोध किसी शास्त्र में है तो वो ग्राह्य नहीं है श्रुति स्मृति अविरोध जितने भी शास्त्र है सब प्रामाणिक है वो तो उसको वेद का समान माना जाता है न जैसे कि महाभारत को पंचम वेद कहा गया है महाभारत तो व्यास के द्वारा लिखित है न उसको भी पंचम वेद क्योंकि वेद से वो अभिन्न है विषय वस्तु उसका वेद आधारित है लेकिन सर्वभाषा में वो स्त्री शूद्र द्विजू के लिए यह नहीं कि ब्राह्मण नहीं पढ़ेंगे क्षत्रिय वैश्य और नहीं पढ़ेंगे नहीं उस वो भी पढ़ेंगे उनका तो अधिकार है ही और उनका जो अनधिकार था इन इन दोष के कारण तो अभी उनको ये अधिकार दिया गया वो भी वैदिक सर्वमय वैदिकम लौकिकम से वैदिकम ईश्वर उक्त सर्वमेव प्रमाणम तो ईश्वर होने के ईश्वर होने से सर्वमेव प्रमाणम ईश्वर तो ईश्वर का क्या क्या ये है परिभाषा ईश्वर और पूर्ण है ना तो ये कहते हैं वो जानाती मैंने भूत वर्तमान भविष्य को जानते हैं ईश्वर और योगी ये दोनों जानते हैं तो इसलिए तो ये ईश्वर जो भी कहेंगे वो प्रमाण है क्योंकि उनको हम लोग जानते नहीं इसलिए हमें अनुमान के द्वारा कर देते हैं वो अनुमान गलत हो या कभी भी सच हो जाता है है ना तो होता है लेकिन ईश्वर का ऐसे ही नहीं जैसे हम हमारे सामने आप बैठे हैं आपका सामने मैं बैठा हूँ तो आप मुझे देख रहे हैं और कोई पूछेगा कौन कौन थे हम बताएंगे ऐसे ही ईश्वर वो प्रत्यक्षदर्शी है उनके लिए कोई अप्रत्यक्ष नहीं है सभी प्रत्यक्ष होते हैं उनको तो इसलिए वो जो बोलेंगे वो सब सच ही बोलेंगे है न जैसे कि कहते हैं ना गवाह में कहते हैं कि जो आप तो प्रत्यक्षदर्शी हैं आप बोलिए क्या क्या घटना हुई ऐसे कहते हैं ना तो उसी प्रकार ईश्वर वो प्रत्यक्षदर्शी है वो जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे गलत नहीं बोलेंगे है न तो यही है कहते हैं वैदिक ईश्वर उक्तत्वादम में प्रमाण तो लौकिकम तो आप प्रमाणम है ना तो जो लोक में जो आपत है, आपत का, क्या क्या आप तो तो तो याथार्थ। हाँ, याथार्थ है क्या तो व्याख्या कहता हाँ यथार्थ वक्ता है तो यथार्थ वक्ता तो ऐसे ये लोक में होने पर भी जैसे कि गुरु तो अलौकिक है लेकिन हमारे अभी उनका ऊपर विश्वास नहीं है इसलिए हम लौकिकों उनको मान लेते हैं है वो वो शास्त्र से ही कहते हैं और वो सत्य ही कहते हैं तो उनसे लौकिकम तो आप तो उक्तवात तो प्रमाणम अन्यथ अप्रमाणम और जो शास्त्र से भिन्न मत देंगे जो कि शास्त्र से विरुद्ध है ना वो अप्रमाण है तो उनको कभी ग्रहण नहीं करना अन्य अप्रमाणम वाक्यार्थ ज्ञानम शब्द ज्ञानम तत्कारणम तो शब्द वाक्यार्थ ज्ञान में शब्द ज्ञान ही कारण है समझा ना वाक्यर्थ ज्ञानम शब्द ज्ञानम शब्द शादग्यान और क्या है वो तो वाक्य जो है वो तो शब्द शब्द है तो वाक्यर्थ ज्ञानम शाद ज्ञानम है ना और उसका कारण ही शब्द है शब्द से ही हम ये सब बोध होता है उनसे तो शब्द ही प्रमाण है शब्द प्रमाण इसलिए कहते हैं तो लीजिए टाइम तो हो गया हाँ टाइम तो तो बोलते हैं में कुछ नहीं है नहीं की लौकी के लोक में जो है ना तो है हम अपना मनमानी से कुछ ये करते हैं जो कि अशास्त्रीय है जिससे अभी हम असुविधा में पड़े हुए हैं पड़े हुए हैं पूर्वोकारी लोगों को ये करते हैं उन्होंने